आईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है यह बाल पत्रिका उमंग उमंग में श्रृंखला किसी एक दिन के अंतर्गत आइए सुनते हैं यह कार्यक्रम देखो डाकिया आया चंचल इतनी चंचल है बहुत बनाती बातें प्रश्न बहुत करती है उनसे पास जो उसके आते लोग भी उसकी बातों में क्यों उलझते जाते बता-बता मैं प्रश्नों का उत्तर देते जाते किसी एक दिन एक दिन जब चंचल अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही थी तो उसने देखा एक आदमी साइकिल पर सवार अपनी धुन में ट्रिन ट्रिन घंटी बजाते हुए उसके घर की तरफ आ रहा है कौन हो सकता है ये इतने में अचानक उसका एक दोस्त बोल पड़ा देखा डाकिया आया चंचल सोचने लगी हां डाकिया ये कौन बस चंचल तो खेलना-वेल्ना सब भूल गई खेलना छोड़कर घर की तरफ गई फिर क्या था डाकिया अंकल के साथ बातोंनी चंचल शुरू हो गई क्या अंकल डा क्या अंकल हां वो बेटा अरे मेरा नाम बेटा नहीं है मेरा नाम चंचल है चंचल और आपको पता है मैं उस सामने वाले घर में रहती हूं अच्छा चंचल बेटे ये तुम्हारा पत्र है लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये चिट्ठी हमारे घर पहुंचानी है इस पे बेटे आपका नाम और पता लिखा है पता मतलब एड्रेस लिखा है आपका उससे पता चलता है कि यह आपका पत्र है तो सब जगह आप ही चिट्ठी पहुंचाते हो नहीं हर शहर में हमारे कर्मचारी हैं हम यहां से उनके पास डाक मोटर से ट्रेन से हम उनके पास भेजेंगे वहां वो आपको जिस एड्रेस पे इधर चिट्ठी जानी हो उस एड्रेस पे वो चिट्ठी पहुंचाएंगे हम सब जगह अपने देश में नहीं विदेश तक भी हम चिट्ठियां पहुंचाते हैं बेटे हमारा ये नेटवर्क बहुत बड़ा है सारी दुनिया में फैला हुआ है कहीं पे एरोप्लेन से कहीं पे ट्रेन से हम सब जगह चिट्ठियां पहुंचाते हैं नेटवर्क क्या होता है अंकल मुझे कुछ समझ नहीं आया नेटवर्क हमारा विभाग जिसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं गांव-गांव शहर-शहर सब जगह हमारे कर्मचारी हैं जो कि आपकी चिट्ठी हर जगह पहुंचा देते हैं लाखों कर्मचारी सब लोग कैसे काम करते हैं ये बेटा हर जगह से डाक इकट्ठी करके और उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं वहां से छटाई करके जिस जगह की वो डाक हो उस जगह के बैग में उसको बंद करके जहां रेल से जानी हो वहां रेल से भेजते हैं जहां जहाज से जानी हो वहां जहाज से हर जगह की डाक हम वहीं उसके एड्रेस पर भिजवाते हैं तो आप पूरी दुनिया में चिट्ठी पहुंचाते हो हां बेटे आप चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हो हम हर जगह आपकी चिट्ठी पहुंचा देंगे आपका उसमें नाम पता साफ-साफ लिखा हो शहर का नाम पिन कोड वगैरह अगर आप सही लिखते हैं साफ लिखते हैं तो आपका पत्र हर जगह पहुंच जाएगा आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी जी हां बेटे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए चाहे कैसा भी मौसम हो आपकी चिट्ठी जिस दिन भी आपने लेटर बॉक्स में डाली उसी दिन से उस पे काम शुरू हो जाता है चाहे धूप हो बारिश हो तूफान हो हमें हर मौसम में ही काम करना होता है आपकी चिट्ठी समय पर पहुंचाना ही हमारा काम है डाकिया अंकल आप तो बहुत अच्छे हैं तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हुए ठीक है हां बेटे जब अगली चिट्ठी आएगी हम फिर मिलेंगे अच्छे दोस्त हैं हम हां हां जरूर मिलेंगे अह धन्यवाद डाकिए अंकल धन्यवाद चंचल डाकिया अंकल से मिलने के बाद अब चंचल अपने घर में सबको कहने लगी चिट्ठी लिखो चिट्ठी लिखो चिट्ठी लिखा करो ताकि डाकिया अंकल एक जगह से दूसरी जगह हमारी चिट्ठियां ले जाएं और वो सोचने लगी हूं मैं भी जब बड़ी हो जाऊंगी ना तो ऐसे ही सुंदर सुंदर अक्षर बनाकर सबको चिट्ठी लिखकर भेजा करूंगी और अपने मन की बात सबको बताऊंगी उमंग अभी आप सुन रहे थे यह पते का धुनयनकन अमिताभ भट्टी और बटी लैंगलिंगदो आलेख निर्माण एवं निर्देशन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी